आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और खास हमारे विद्यार्थी मित्रों को जो इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुनते हैं और अपना करियर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ पूर्वा कुलकर्णी हैं, जो बॉम्बे से और वर्तमान समय में इवेंट मैनेजर हैं और दुबई में अपनी सेवा कर रहे हैं तो उनसे जानेंगे कि इवेंट मैनेजमेंट है क्या चीज़ कैसे इसका ये हमारे जीवन से जुड़ता है इसमें कैसे करियर हम बना सकते हैं वो सारी बातें हम करेंगे पूर्वा कुलकर्णी से तो आप सभी की तरफ से पूर्वा कुलकर्णी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मैं पूर्वा कुलकर्णी पेशे से इवेंट मैनेजर हूँ मैं इवेंट मैनेज मैनेजमेंट में डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन की स्ट्रीम में काम कर रही हूँ इवेंट मैनेजमेंट ये एक चीज़ है कि हम हमारी डेली लाइफ में ये बहुत मतलब हम देखते हैं जैसे कि स्कूल के एकेडमिक ईयर्स में स्पोर्ट्स डे है एनअल डे है गैदरिंग डे है और कॉलेज में जाते हैं तो इंटर कॉलेज इंटरा कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं एंड uh, उसके बाद अब जॉब मतलब ऑफिशियल ऑफिशियल फील्ड में जब जाते हो तो वहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्चेस मार्केटिंग uh, पूर्वा जी मैं ये जानना चाहूँगा ठीक है हम लोग तो इवेंट मैनेजमेंट में समझ सकते हैं कि आगे चल के जो प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या कोई इवेंट करना हो शादी है फेस्टिवल है बर्थडेस हैं कोई भी इवेंट आपको सेलिब्रेट करना हो तो इवेंट मैनेजमेंट में आप जो है इस तरह की सेवा देते लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो दोस्त हैं हमारे जो विद्यार्थी अभी सुन रहे हैं तो वो लोग कैसे इस कोर्स को कर सकते हैं क्या ये कोर्स लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है कैसे हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं या कर सकते हैं ये अलग अलग मतलब एजुकेशनल फैक्टर में आता है जैसे कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी होता है इसमें जो डिप्लोमा होता है बस डिप्लोमा यानी ट्वेल्थ के बाद ट्वेल्थ के बाद आपका जो भी ग्रेजुएशन है वो आप करते किसी हुए भी किसी चले भी फील्ड भी से इसमें पार्ट टाइम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोम भी हैं जो कि मैंने किया हुआ है मुंबई की ई इंस्टीट्यूट से और अभी रिसेंटली इसमें एम भी निकले हुए हैं अच्छा इवेंट मैनेजमेंट हाँ, में एम भी, भी निकले अच्छा, हुए हैं लेकिन आ, ये सेक्टर फिर भी मैं कहूँगी कि इतना फेमस नहीं हुआ है बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ इसमें हु, मुंबई में और ये किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करता और ये ज्यादा करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही चलाते हैं अच्छा अच्छा तो इसमें कितने समय का ये कोर्स होता है ये कोर्स होता होता है मंथ से लेके जो कि पार्ट टाइम लेकिन मैक्स टू इयर्स तक का अच्छा मैक्सिमम मैक्सिमम इयर्स का होता है इसमें आपको फुल टाइम करना है तो फुल टाइम का ऑप्शन भी अवेलेबल है और वर्किंग पीपल या फिर आ, मतलब जो पढ़ रहे है वो भी कर सकते हैं अच्छा, इसमें हम लोग समझो Uh, कोई दूसरा डिग्री कर रहे हैं और साथ में ये पार्ट टाइम हम लोग कर लेते हैं तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है पैसा कितना लगता है इस कोर्स में शॉर्ट टर्म जो आपने छः महीने का कहा उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है या कितना पैसा लगता है और फुल uh, टाइम अगर दो साल का हम लोग करते हैं तो उसमें कितना पैसा है? Uh, एक अप्रोक्सीमेटली uh, अगर बताऊँ तो पार्ट टाइम कोर्स के लिए इट्स लाइक फोर्टी टू अप टू टू लैक्स टू लैक्स ठीक है यही जो इस इससे ज्यादा इससे ज्यादा पैतालीस से लेकर दो लाख के बीच में के जो बीच है में आप पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दोनों डिपेंड करता, करता, करता, करता है कि आप कौन सा करते हैं कोर्स लेते हैं और इसमें किस तरह की वैरायटीज़ है बना कितने सब्जेक्ट्स हैं या कोई स्पेशलिटी भी कर सकते हैं कुछ ऐसा है जी इसमें सारे मतलब काफ़ी इसमें सेक्टर्स है जैसे कि पीआर होता है पब्लिक रिलेशंस <laughs> उसके बाद क्लाइंट सर्विसिंग होता है डिजाइनिंग <laughs> जो क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट कहते हैं क्रिएटिव्स एंड डिज़ाइनिंग उसके बाद होता है प्रोडक्शन जो कि मोस्टली ऑन साइट काम होता है <laughs> uh, फिर ब्रांड मैनेजमेंट होता है मार्केटिंग uh, स्ट्रेटेजीज इसमें भी काफ़ी होती है सेम लाइक एडवरटाइजिंग फील्ड इसमें भी ये सारे फील्ड्स आते हैं तो इसमें आपको चूज करना है कि जब आप ये सीख रहे हो आपको देखना है कि आप कौन से फील्ड में फिट बैठते हो, हो, किस डिपार्टमेंट में आपका आपकी क्वालिटीज मैच हो रही है तो उसमें आप आगे जाके स्पेशलाइज कर सकते हैं कि जब आप आपकी जॉब ले रहे हो तो तभी उसमें आपको इंटर्नशिप मिल जाती है काफ़ी इंस्टीट्यूट इंटर्नशिप भी देते हैं तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है आपको पता चलता कि आपकी क्वालिटीज क्या है तो इस प्रकार आपको आपकी क्वालिटीज आप बढ़ा सकते हो सकते, सकते हो अच्छा आपके हिसाब से कौन सी माना इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आ, किस तरह की सोच या किस तरह का एक्टिविटीज उस, उस व्यक्ति के अंदर उस बंदे के अंदर होना चाहिए क्योंकि हर चीज हर बंदा नहीं कर पाता सही बात है <laughs> तो आपके हिसाब से आ, आ, किस तरह का वो टैलेंट उसके अंदर होना चाहिए ये फील्ड मतलब काफी अलग है बाकी के फील्ड है जैसे कि हम बाकी के फिर जब बैंकिंग सेक्टर्स है फाइनेंस सेक्टर्स है उसमें हमारे टाइमिंग्स होते हैं जैसे कि नाइन टू सिक्स वर्किंग आवर्स जिसे हम कहते हैं इस फील्ड में ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए <laughs> हाँ क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्किंग फील्ड है इसमें आपके डेड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको मैच करने हैं इस कम्प्लीटली मतलब वो इवेंट कम्प्लीटली हैंडल करने के लिए जो भी आपको कंट्रीब्यूशन देना है आपको देना है एक बात कहना चाहूंगी आ, हम इवेंट मैनेजर्स को मॉडर्न डे सन्यासी कहते हैं अच्छा, अच्छा, मतलब आपको घर परिवार भूल के पूरा जब तक वो इवेंट खत्म नहीं, नहीं हो, होता वो प्रोजेक्ट हाँ, खत्म नहीं होता बिल्कुल ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम जैसा लगता है क्योंकि आप अगर कोई सेलिब्रिटी का ब्रांड एम्बेडर का प्रोग्राम रख रहे हो तो जब तक वो सेलिब्रिटी से बात करना फिर किधर से एक ऐसे आएगा वो पूरा मैनेजमेंट वो डेट फिक्स करके पूरा प्रोग्राम खत्म होने तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी डे नाइट बिल्कुल भी डे नाइट वर्क होता है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग मतलब इफ़र्ट्स लगते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इफर्ट्स लगता है कि पूरा नाइट आपको सेटअप करने पर मतलब दो तीन दिन जितना भी टाइम है बस आपको थोड़ा टाइम आपको खुद को आराम देना है फिर से काम शुरू <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि इवेंट मैनेजमेंट का जो ये फील्ड है काफ़ी चुनौती भरा भी है चैलेंज वाला भी है और थोड़ा सा इसमें जो है फ्लेक्सिबल ज़रूर है लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस भी तरह का कोई भी इवेंट के बारे में आप सोच रहे हैं या जिस भी इवेंट का वर्क आपको मिला है तो उसको पूरा ही करना है और उसमें फिर आप ही होल एंड सोल रोल रहेंगे कि, कि किस तरह से करना है कैसे करना है तो आपका जो कहते हैं सोच मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता होगा क्योंकि हर बार आपको कुछ नया लुक देना पड़ेगा कुछ नया डिजाइनिंग करना पड़ेगा नए लोगों से मिलना पड़ेगा आ, सब वो, वो एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती बाटर है इसमें है। आप में तो, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए और आपको आ, लेट आवर्स नहीं चले नहीं बिल्कुल वो सब मतलब ऐसा नहीं कि बस चलो बच गया तो आप निकल जाए वो नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा ये बात इसमें है कि आपको टाइमिंग का जो है इसमें कोई फिक्स नहीं कर सकते जैसे हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तो हमारा एक फ़िक्स ड्यूटी रहता है नौ से पाँच हमारा ड्यूटी ख़त्म हो गया तो फिर हम लोग फ्री हो गया लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता है आप अपने लिए थोड़ा टाइम रेस्ट को दे बाकी पूरा टाइम जो है इसी कार्य में आपको लगाना होगा थोड़ा चैलेंजिंग इसी बात में आता है लेकिन उतना ही आपको रिस्पेक्ट एंड उतना ही आपको अचीवमेंट भी काफ़ी मिलते हैं तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह से इसको किया कहाँ से आपने ये इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया और फिर कैसे आप अब्रोड गए उसके बारे में बताइए। जी आ, मैंने एक्चुअली मेरे पिताजी को मतलब उनको उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं <laughs> लेकिन पहले से जो कहते हैं ना कि बहुत ही मतलब डॉक्टर बनने के लिए जो जैसे पढ़ाई करनी पड़ती है <laughs> चार पाँच घंटे वैसे मुझ में क्वालिटी नहीं थी पहले से ये थेटिकली स्टडीज में नहीं कर पाती थी तो मुझे कुछ प्रैक्टिकल करना था तो मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया है मास मीडिया में बैचलर ऑफ मास मीडिया के उसमें सारे एडवर्टाइजिंग uh, और जर्नलिज्म रिलेटेड टॉपिक्स उसमें पूरी मेरी स्टडी हुई थी और ड्यूरिंग uh, दैट uh, हमें इवेंट्स के ऊपर काम करने के लिए मतलब क्या है वो ऐसे कॉलेज में प्रपोजल्स आते थे नहीं, नहीं। तो एक स्टैंडर्ड इवन सॉरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड, चार्टर्ड मुंबई मैराथन ये विश्व का सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है हर साल होता है मुंबई में नहीं, नहीं। तो उसमें हमने हम स्टूडेंट्स ने भाग लिया था अच्छा। तो वहां से मुझे पता चला कि ये इतने बड़े पैमाने में इतने विस्तारित स्वरूप में बिग स्केल इवेंट्स मतलब यहाँ तक होते हैं हम वैसे देखते हैं अवार्ड फंक्शन लेकिन नहीं। उसके पीछे कैसे होता है क्या होता है हमें होता कुछ भी नहीं कुछ पता था तो ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा तो लगा कि नहीं ये तो कुछ अलग है बहुत बड़ी बात है तो मैंने तीन साल मेरे ग्रेजुएशन के दौरान काफ़ी इवेंट्स में मैंने जैसे कि इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज तो काफ़ी मैंने उसमें पार्ट लिया, पार्ट लिया और मुझे अच्छा। लगा कि मैं इस फील्ड के लिए बिल्कुल फिट हूँ तो फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि और क्या क्या इसमें स्पेशलाइजेशन किए जा सकते हैं नहीं, नहीं। इसमें और कौन से मेरे मेरे टाइम पे बहुत कम इंस्टीट्यूट अवेलेबल थे अच्छा फिर हो चुके हाँ फिर इसमें मैंने मेरे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया था अच्छा अच्छा पूर्वाजी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने अपने टैलेंट को पहचान कर फिर इस फील्ड में आए और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कि आपको पिताजी की तरफ से तो डॉक्टर बनने का ही <laughs> अपॉर्चुनिटी था वो बता रहे थे कि आप डॉक्टर बनिए लेकिन आपने अच्छा किया कि आपने स्किल्स के अनुसार आपने अपने टैलेंट को पहचान के अपनी ये कोर्स किया इवेंट मैनेजमेंट का और मैं हमारे दोस्तों को यही बताना चाहूँगा मित्रों को भी यही बताना चाहूँगा कि कई बार होता है कि माता पिता जो कहते हैं हमें वो करना चाहिए ये एक हमारा अंदर से रहता है लेकिन फिर भी हम अपनी क्वालिटीज़ को अगर देख लेते हैं वो जो चीज़ है पिताजी जो बता रहे हैं उसमें मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ और ज़बरदस्ती अगर उस चीज़ को करता हूँ तो हो सकता है कि पिताजी तो खुश हो जाएंगे लेकिन ज़िंदगी भर के लिए आप ख़ुद पस्ट आएँगे इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक बात ये भी है कि पिताजी को हम लोग रिस्पेक्ट दें माता पिता को उनकी बात को ना नहीं करें लेकिन उनकी बात को समझे और अपनी बात भी सामने रखें ये बहुत अच्छी बात हो सकती है क्योंकि एक बार आपका लाइफ बनता है तो माता पिता को क्या चाहिए प्यार ही तो चाहिए वो तो आप आराम से अपना लाइफ सेट होने के बाद दे सकते हैं लेकिन माता पिता जी की बात मानने के बाद आपका लाइफ सेट नहीं हुआ तो दोनों ही दुखी हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने टैलेंट को पहचानें और अपना करियर उसी अनुसार बनाए तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से हम पूर्वा कुलकर्णी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रह सुन रहे हैं स्वागत है और हमारे साथ आज के शो को सजाने के लिए पूर्वा कुलकरणी है जो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करके अभी अब्रॉड में काम कर रही है इसी फील्ड में तो आइए उनसे बात करते हैं फिर से एक बार पूर्वा कुलकरणी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते पूर्वा कुलकर्णी जी आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आप अपने बारे में बताइए कि आपको इस फील्ड में अभी कैसा फील कर रहे हैं आप जितने समय से आप कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या अच्छी बातें आपको लगती है इसमें इस फील्ड में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी एक पर्सनल ग्रोथ जो होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो बहुत होती है मतलब हमें जो स्टेज फेयर होता है हम जब ग्रेजुएशन पढ़ते हैं या नहीं। नहीं। फिर जॉब करते हैं तो उस टाइम पे क्लाइंट से बात करना या फिर वो मैनेज करना एक एक अगर आपको टास्क दी जाती है तो उसको मैनेज करना तो उसके लिए जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो बहुत बहुत ही मतलब मैटर करता है आपकी लैंग्वेज सुधारती है आपकी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपकी पर्सनालिटी ग्रो करती है आपकी लीडरशिप क्वालिटी ग्रो करती है और मतलब आपका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ते जाता है आपके काम में और हर बार हर इवेंट बहुत ही अलग होता है पहले इवेंट से मतलब हर बार आपको कुछ नए चीज पर काम करना है बराबर इसमें हर रोज आप नए कुछ सीखते हैं और कुछ अलग अलग चैलेंज हाँ तो उसके ऊपर जो भी नए इवेंट्स आते हैं जो भी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट्स की उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ती है तो आपकी नॉलेज भी उतनी पड़ती है और उसको कैसे हैंडल करना है इस कम्पलीटली अबाउट टीम वर्क तो आपको टीम वर्क में भी अच्छा बनना है मतलब कुछ कुछ हाँ, लोग सभी लोगों के साथ मिक्स मैच होना पड़ेगा वो आपको वो भी वो <laughs> भी बहुत मैटर करता है अब जैसे कि अवार्ड फंक्शंस है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हमें पता नहीं होते नहीं। जैसे कि साउंड सेक्टर है वीडियो सेक्टर है कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जो कि स्टेज में से एक्टर ऊपर आ, आ जाता है फिर उसकी परफॉर्मेंस होती है या फिर झूले पर से ऊपर से लटक के आ जाता है फिर जाता उसकी डांस होती है तो ये सारे स्पेशल इफेक्ट्स पर्टिकुलरली प्रोफेशनल सी मतलब क्या, क्या, कर सकते हाँ, हैं क्योंकि कुछ चीजें तो स्पेशल उनको करवाना पड़ता है। और नॉट ओनली टेक्निकल थिंग्स क्राउड मैनेजमेंट ये भी ये भी एक बहुत बड़ा बिल्कुल इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना बिल्कुल आसान बात नहीं, नहीं है नहीं। तो वो सारी चीजें हॉस्पिटैलिटी सेलिब्रिटीज की उनकी फैसिलिटीज सब कुछ सब कुछ मतलब ट्रेवल्स ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ सब कुछ देखना बहुत ही अच्छी बात है आप बताएं कि किस तरह से इवेंट मैनेजमेंट करते वक्त या कोई इवेंट को आप बना रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें ऑल ऑलराउंड मेरे ख्याल से सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं पूरा ही ए टू जेड जिसको कहेंगे हम लोग वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हाल ही में अभी कौन से इवेंट ने इवेंट में आपने काम किया है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए एक एक्चुअली प्राइवेंट अभी जो मेरी रिसेंट कंपनी है आउट ऑफ द बॉक्स एल दुबई में है आ, हम ज्यादा करके प्राइवेट इवेंट्स में हैं मतलब वहाँ के जो शेख हैं तो अबूधाबी के जो शेख हैं जी, जी। आ, उनके उनके सन की हम बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल अच्छा। जी और वो बहुत ही बिग स्केल इवेंट होता है यू कैन से मिलियन और समटाइम बिलियंस के अच्छा। रेशो में जाता है तो उसमें स्टेज केक रिवील एंट्रेंस फिर जो फूड डिस्प्ले जो होता है बफेट एरिया नहीं, नहीं। सब कुछ उसके साथ फिर बैठने का उनका मतलब जो थीम के साथ में ही जाता है मतलब हर बार क्लाइंट की एक एक्सपेक्टेशन होती है एक अलग थीम पे उनको काम करना होता है जैसे कि फेरी टेल है या फिर लायन किंग है तो ये सारी थीम्स के बेस्ड ही हमारे पूरे डिजाइन बनते हैं अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय किया चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप इवेंट मैनेज करते हैं वहाँ पर और अलग अलग थीम लेके आप जो है पूरा ही इवेंट बनाते हैं ये मुझे अच्छा लगा सुन के और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं क्या बनना चाहते हैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या और कुछ आपने सोचा है जी अभी मैं फ़िलहाल जैसे मैंने कहा कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ जो भी एक, मतलब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आती है हम उसे डिज़ाइंस करते हैं अप्रूवल लेते हैं उसमें चेंजेस होते हैं फिर ये डिज़ाइंस प्रोडक्शन के लिए जाती हैं तो मैं डिज़ाइनिंग प्लस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूँ लेकिन आ, अभी तक मतलब मुझे एक्चुअली बनना है वेडिंग प्लानर अच्छा अच्छा कि मैं खुद एक मतलब जो बिग स्केल वेडिंग्स होते हैं वो मैं खुद मैनेज करूँ अपनी डिजाइनस अपनी आइडियाज और अपने तरीके से करूं और कहीं कही ना कहीं भी मुझे लगता है कि वो क्वालिटीज मुझ में हैं जब कभी मतलब मौका, मिले। मौका मिलेगा मैं जरूर <laughs> प्रूव करना चाहूँगी जरूर जरूर बहुत ही अच्छी आपने अपनी दिल की बात हमारे साथ शेयर किया और मैं चाहूँगा कि आपको जल्दी से ये मौका मिले और आप अपना खुद का जो डिज़ाइन आपने सोचा है वेडिंग वाला जो इवेंट है वो जरूर करें और काफ़ी बार ऐसे होता है कि मैंने पिछली बार एक फैशन uh, डिजाइनर मेरे साथ थी उन्होंने भी मेरे को मैंने उनको यही पूछा था कि भाई आप इन uh, फ्यूचर किस तरह का डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं तो उन्होंने बोला था कि मैं दुल्ला दुल्हन की जो ड्रेसिंग है उसको स्पेशली बनाना चाहती हूँ जी मैं एक बात बोलना चाहूँगी ये वेडिंग्स में पता है इतना क्यों मतलब क्योंकि वेडिंग ये ऐसी चीज़ है जो Uh, इसको आप एक इमोशनल से रिलेट कर सकते हैं कि पर्सन की इमोशन से आप रिलेट कर सकते हैं और uh, मतलब बहुत ही करीब होती है इंसानों के तो इसमें एक एक चीज़ उनको मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और आजकल वेडिंग्स इज़ लाइक फॉर दिस बिग स्केल पीपल बिजनेस पर्सन इज़ लाइक वो उनकी स्टेटस बताता है जितनी बड़ी वेडिंग वो उनकी स्टेटस <laughs> बताता है और हमेशा हम सबको चाहिए कि मेरी वेडिंग सबसे अलग हो सबसे कि लाइफ टाइम वन टाइम इन लाइफ टाइम वैसे ये, ये, ये इवेंट होता है तो हमेशा सबको चाहिए कि कुछ अलग थीम हो हमारे गेस्ट खुश हों तो इसलिए आजकल फैशन डिजाइनिंग हो इवेंट मैनेजमेंट हो या फिर जो कुछ भी है वेडिंग सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है सही बात है। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा चलिए वेडिंग वेडिंग की बात चल रही तो वेडिंग इवेंट आपको हाल ही में जो सबसे अच्छा अलग लगा उसके बारे में बताइए एक दुबई में दुबई की बताऊंगी क्योंकि मैंने मुंबई में ज्यादा जॉब नहीं की है हुँ, हुँ। बस मेरी एजुकेशन के बाद छः महीने उसके बाद में दुबई में हूँ दो साल से अच्छा। तो वहाँ पे एक बड़ी वेडिंग हुई थी सिंधी वेडिंग थी इंडियन आ, वहाँ पे हमने बॉलीवुड थीम बनाई थी अच्छा के आ, मतलब जो संगीत सेरिमनी होती है वेडिंग से पहले उसमें एक आ, मैजिक बॉल बनाया था क्रिस्टल बॉल और वो ऑटोमेशन पे हमने उसको स्टेज पे लाया था अच्छा। और उसके अंदर हमने दूल्हा दुल्हन खड़े किए थे और वो ओपन होता था जैसे ओपन होती ओपन हाँ, तो होकर उन्होंने एंट्री की और फिर स्टेज का जो पार्ट है जहाँ पे वो उतरे वो पार्ट ऐसे ऊपर उठा अच्छा, अच्छा। तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था सबके लिए मतलब सब मतलब गेस्ट तो उनको बहुत अचम्बा बहुत खुश हो गए थे सब लोग तो ये एक मैंने बहुत अलग देखा कि ऑटोमेशन कैसे काम करता है वेडिंग्स में नहीं, नहीं। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आप एक वेडिंग के बारे में जो बताएं इस तरह के कई इवेंट्स होते हैं जिसमें जब हम लोग थोड़ा सा अलग सोच के करते हैं और वो सक्सेस हो जाता है आइडिया तो हमको भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी काफ़ी उसमें जो है अच्छा लगता है एक और बात मैं आखिरी में पूछना चाहूँगा कि इस फील्ड में काम करते हुए क्या स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं आप जी स्ट्रेस तो बहुत आता है जैसा कि जैसे कि मैंने कहा कि ऑफिस आवर्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते नहीं, नहीं। तो कम्प्लीटली प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है तो नींद पूरी नहीं होती है आपको मतलब टेंशन होती है कि आपको एक ख़त्म करना है और टाइम पर ख़त्म करना है और कुछ गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बस थोड़ी सी गलती भी बहुत, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो ये एक स्ट्रेस होता है जब तक वो इवेंट खत्म नहीं होता बस आपका स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मैं तो एक बात कहूँगी कि आपकी जो विल पावर है आपका जो लगाव है इस फील्ड से हुँ, यही हुँ, एक स्ट्रेंथ है आपके लिए कि आप थकान नहीं इतना महसूस करते हैं जब आप इसके ऊपर काम करते हैं इट्स लाइक योर यू हैंडल इट लाइक योर बेबी कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो मतलब अपना होल एंड सोल जो देते हैं हंड्रेड वो बहुत मैटर करता है फिर भी अलग तरीके के मतलब मेडिटेशन वगैरह जो मैं भी करती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल रखने कर, रखने के लिए नहीं, नहीं। मतलब पीस ऑफ माइंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है चलिए बहुत अच्छा लगा पूर्वा कुलकरणी आपने अपने बारे में बताया कि किस तरह से आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं आपका पूरा लगन जो है उस कार्य के प्रति है डेडिकेशन है तो वहाँ पर टेंशन नहीं होता है और वहाँ पर सब कुछ मैनेज होता है एक बात जरूर है कि वो हर चीज को जो है परफेक्ट और इन द टाइम होना चाहिए ये एक बहुत बड़ा एक डेडलाइन uh, Deadline है जिसको आपको पहले से ही सोच समझ के करना पड़ता है तो ये अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो फिर कोई टेंशन होगा ही नहीं आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स इसके साथ मिलते हैं और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज हमारे सभी विद्यार्थी मित्र जो स्टूडेंट इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको एक मैसेज जरूर दें आप जी बस इतना कहना चाहूँगी कि uh, मैं तो कहती हूँ कि कोई फील्ड कम नहीं है नहीं। मतलब जिसकी जो क्वालिटी है अगर उसके उसको उस पर भरोसा है कि मैं इस फील्ड के लिए परफेक्ट हूं तो हर फील्ड में एक बंदा अपना ग्रोथ कर सकता है अपनी डेवलपमेंट कर सकता है और अचीवमेंट कर सकता है तो बस जो भी आप कर रहे हो सोच समझ के डिसीजन करो आपके करियर में पहले रिसर्च करो जो आपको करना है आप कितने उस उसकी क्वालिटीज़ के लिए आप पात्र हो आप में वो क्वालिटीज़ हैं आप कितने दूर तक जा सकते हो ये सब सोच समझकर बस फिर डिसीजन लीजिए चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है हमें खुद को ही सोचना है और उस हिसाब से उसके ऊपर काम करना है तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वा कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और अच्छी जानकारी देने के लिए आप अपने इस लाइफ में जिस कार्य में आप जुड़े हुए हैं जिस फील्ड में आप जहाँ पर भी हैं उससे बहुत आगे आप निकले आपके सभी सपने पूरे हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं मुझे और पूर्वा कुलकर्णी को दीजिए इजाजत आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो